कठोपनिषद शांकर भाष्य अध्याय दो वल्ली यह प्रत्यगात्मे ईश्वर भावे न निर्दिष्ट सर्वात्मे तेत दर्शयती जिस प्रत्यगात्मा का जहाँ ईश्वर भाव से निर्देश किया गया है वह सब का अंतरात्मा है यह बात इस मंत्र से दिखाई जाती है ब्रह्मज्ञ का सर्वात्म दर्शन पूर्व तपसो जात अद्य पूर्वमत गृहा जो मुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्य को जो कि जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है भूतों के सहित बुद्ध रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है वही उस ब्रह्म को देखता है निश्चय यही वह ब्रह्म है यह यिन्मु सर्व प्रथम तपसो ज्ञानादि लक्षणाद ब्रह्मण इेत मुत्पन्न हिरण्यगर्भ किमपेक्ष पूर्व मिथ्या पूर्वसिभ्य पंचभूतेभ्यो न केवला अजायत उत्पन्नो प्रथमजम् केलाभ्योद्यप्राजात उत्पन्न यस् प्रथमज देवादीशरीत्वीगुहां हृदय आकाश प्रवेश तिठ्त शब्दीन उपलब्धम भूतर्भूत कार्यकरणलक्षण सो व्यवश्यत यह पश्यतीत यह पश्यति एतदेव पश्यति यकृतम ब्रह्म जिस मुमुक्षु ने पहले तप से लक्षण ब्रह्म से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को किसकी अपेक्षा पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जो जल से पूर्व अर्थात जल सहित पाँचों तत्वों से तीज़ा न कि केवल जल से ही पूर्व उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज हिरण्यगर्भ को देवादि शरीरों को उत्पन्न कर संपूर्ण प्राणियों की गुहा हृदयाकाश में प्रविष्ट हो कार्य कारण भूतों के सहित शब्दादि विषयों को अनुभव करते जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है जो ऐसा अनुभव करता है वही उसे देखता है जो कि यह प्रकृत ब्रह्म है किं चथा या प्राणीन संभवती अदितिर्देवतामी गुहाम प्रवेश ठंडी या भूतेर्भिव्यवयि जो देवतामय देवतामयी प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्ध रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है उसे देखो निश्चय यही वह तत्व है या सर्वेवतामयी सर्वेतात्मिका प्राणेन हण्यगर्भ रूपेण परस्मा ब्रह्मण संभवती शब्दीन आद आमदना पुर्वत गुहाम् प्रवेश तिष्ट अदितिम् तामेव भूत भी भूतै समन्विता जजायत उत्पन्ना जो सर्वदेवता सर्वदेवतामयी सर्वदेवस्वरूपा अदिति प्राण अर्थात हिरण्य रूप से परब्रह्म से उत्पन्न होती है शब्दादि विषयों का अदन भू भक्षण करने के कारण उसे अदिति कहते हैं गुहा में पूर्व प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस अदिति को देखो उस अदिति की ही विशेषता बतलाते हैं जो भूतों के सहित अर्थात भूतों से समन्वित ही उत्पन्न हुई है वही मेरा तेरा पूछा हुआ तत्व है अरिस्थ अग्नि में ब्रह्म दृष्टि किमचा तथा अरण्यो निहित तो गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिव इध्यो जागृद्भिस्मुषिग्निवय तत् गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेद अग्नि दोनों अरणियों के बीच में स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म है योधि योधय उत्तराधरारण्यों निहत स्थितात अग्नि पुनः सर्वः विशाम सर्विषा भोक्ताध्यात्म चोगभर्गर्भ इव गर्भणी अंतर्वस्त्रीता तन्न पान भोजनादिना यहां गर्भ सुभृता सुषु सम्यृत लोक इवेत्थम एवत्त भी किड्य दिवे। दिवे स्तुत वंद्य कर्मिर्योगिभरे हृदृ राज्यादि अप्रम्तरष्मी ध्यान भावना मनुष्ये भावनावद्भिच मनुष्येमनुष्यग्नि एक तरह प्रकृत ब्रह्म जो रूप से ऊपर और नीचे की अरणियों में लिहित अर्था स्थित हुआ और होम किए हुए संपूर्ण पदार्थों का भोगता अध्यात्म रूप जातभेदा अग्नि है जैसे गर्भिणी अंतर्वस्त्रीय स्त्रियाँ शुद्ध अन्न पानादि द्वारा अपने गर्भ की बहुत अच्छी तरह रक्षा करती है उसी प्रकार यज्ञ करने वाले तथा योगी जन जिसे धारण करते हैं तथा घृत आदि होम सामग्री युक्त कर्मपरायण एवं जागरणशील प्रमाद शून्य याजको और ध्यान भावना युक्त योगियों द्वारा जो क्रमशः यज्ञ और हृदय देश में स्तुति किए जाने योग्य हैं ऐसा जो अग्नि है वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है प्राण में ब्रह्म किम्चा तथा ब्रह्मदिष्टि कितचोदे सूर्योस्त गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता कश्चन ए तदी तत जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है उस प्राणात्मा में अन्नादि और वागादिक संपूर्ण देवता अर्पित है उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता यही वह ब्रह्म है यतश्च यस्मात्द उदैती उत्तिषति सूर्योस्तम निमोच निगच्छति तं प्राणमा देवा अग्निद वाघादयच आध्यात्में सर्वे विश्वश्वरा विस्ेरा इव रिताशिता स्थित काले ब्रह्म तदेत सर्वात्मक ब्रह्म तदु नात्येति नातित्य नाते नातीत तदात्मकता तदन्यम जिससे जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदित होता है और जिस प्राण में ही वह नित्य प्रति अस्त भाव को प्राप्त होता है उस प्राणात्मा में स्थिति के समय अग्नि आदि अतिथेय और वागादि अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार अर्पित हैं प्रविष्ट किए गए हैं जैसे रथ की नाभि में समस्त अरे वह प्राण भी ब्रह्म ही है वही सब सर्वात्मक ब्रह्म है उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात उस ब्रह्म के दादात्म भाव को पार करके कोई भी उससे अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता यही वह ब्रह्म है यद् वर्तमानम् तद् यद्रह्मादिस्थारातेषु वर्तमान तद, तदुपाधिवाद्रह्मा संसार्यण्य ब्रह्मण्ती मूतक आकाशः आशंका इतम आह जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत अब भाषित होता है वह संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है ऐसी किसी को शंका न हो जाए इसलिए यमराज इस प्रकार कहते हैं भेद दृष्टि की निंदा यदेवेह तद्म यदमुत्र तदन्य मृत्यो स मृत्युमापनौती यि नान पश्यती जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है जो मनुष्य इस तत्व, तत्व में दानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है यदि वेह कार्यकरणोपाधि समन्वितम संसार धर्म वाष मान के नाम तदेव स्वात्मस्थ अमुत्र नित्य विज्ञान सर्व संसार धर्म सर्वंसारधर्मवर्जिम ब्रह्म यच्चा तदेवेह मुस्मत्मनिस्थित तदेवैह नामूपकार्यकोपाधिभा नो श्लोक में कार्य कारण कार्यकारण दे से युक्त होकर अविवेकियों को संसार धर्मयुक्त भास रहा है स्वस्वरूप में स्थित वही ब्रह्म अत्रत्र इन देहादि से परे नित्य विज्ञान घन स्वरूप और संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है तथा तो जो अमुत्र उस आत्मा में अर्थात परमात्मा भाव में स्थित है वही इस इस्लोक में नाम रूप एवं कार्य कारण रूप उपाधि के अनुरूप भाषने वाला आत्मतत्व है और कोई नहीं त्युपाधिस्वभाभेदृष्टिलक्षण विद्य मोहिता सन यूते परोन अन्योह मत पर ब्रह्मेति भिन्नमेव त्युपलते स मृत्योमरण मरण मृत्यु पुनः माप्नोति मरण भावती तथा न पश्येत विज्ञानसम नैरतव परिपूर्ण ब्रह्मवाहम अस्मृति पश्येद्यथ ऐसा होने पर भी जो पुरुष उपाधि के स्वभाव और भेद दृष्टि रूप अविद्या से मोहित होकर इस अभिन्नभूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न है इस प्रकार भिन्नवत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारम्बार जन्मरण भाव को प्राप्त होता है अतः ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिए बल्कि मैं निर्बाध रूप से आकाश के समान परिपूर्ण और विज्ञानिक रस स्वरूप ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार देखें यही इस वाक्य का अर्थ है प्रागिकत्व विज्ञान आदाचार्याम संस्कृत नाम एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार और शास्त्र से संस्कार युक्त हुए मन सही वेद किंचन मृत्यो मृत्यु गए नान पश्य मन से ही यह तत्व प्राप्त करने योग्य है इस ब्रह्मत्व में नाना कुछ भी नहीं है जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है मनसेदम ब्रह्मत आत्म नान्यदस्ती च ना प्रत्युपस्थाया अद्यावृत्तवादीय ब्रह्मणी नास्त किंचना जस्तु न यस्तुनर्द्यातिरदृष्टि मुति पश्य स मृत्यो मृत्यु गछत्यव स्वल्पम अपि भेद मध्यापय मन के द्वारा हो ही यह एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं इस प्रकार प्राप्त करने योग्य है इस प्रकार उसकी प्राप्ति हो जाने पर नानात्व को स्थापित करने वाली अविद्या के निवृत्त हो जाने से इस ब्रह्मत्व में किंचित अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता किंतु जो पुरुष अविद्या तिमिर रोगग्रस्त दृष्टि को नहीं त्यागता बल्कि नानात्व ही देखता है वह इस प्रकार थोड़ा सा भी भेद आरोपित करने से मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता ही है